हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गिरिन की श्री राधा गिरी बिहारी देवझ जय श्रीताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 ृंदवन बिहारी ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमा जयति पराशत सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल तम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तक हृदय से प्रेरणिया प्रवर्तिहांबराकुपी तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री श्री साग्र जा सह गणरघुनाथन् सज, सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पदा सह गण ली विशाखाविता आजान लंबित भुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ द्विजरौगधे जगत्कुण नारायण नमस्कृत्य नरम चुनम देवी सरस्वती व्या तथो जयमीर वाछाकलुभ्युभ्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावोको हे भट्टिम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंदमतेदयान्द्र बोलो श्री वृंदावन बिहारी श्री तो। चैतन्य चढ़तामृत श्रीमन प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलितनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जहां श्री कृष्ण चंद्र ने ही राधा भाव और दुति से युक्त होकर अपने माधुर्य का स्वयं ने आस्वादन करने के लिए अवतार धारण किया ऐसे श्रीमन महाप्रभु सिद्धांत उनका कृपा करके उपदेश सनातन गोस्वामी पाठ को दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी पाठ के माध्यम से श्री हरिव श्रीमंद महाप्रभु हम सब साधकों को अपनी साधना में दृढ़ होने का एक नियम प्रदान कर रहे हैं क्योंकि सिद्धांत के ऊपर ही रष्ट का रहता है यदि सिद्धांत नहीं है ज्ञान नहीं है सिद्धांत नहीं है तो भक्ति कहीं भावुकता मात्र बनकर के न रह जाए इसलिए सिद्धांत का एक आश्रय होना चाहिए और सिद्धांत हमेशा स्थापित होता है शास्त्र के आधार पर वेद के आधार पर ठाकुर की स्थापना करने के लिए भी वेद के आवश्यकता है यद्यप वेद ठाकुर से ही प्रकट हुए हैं पंत फिर भी वेद के आधार पर ही ठाकुर की स्थापना की जा सकती है शब्द प्रमाण के आधार पर ही ठाकुर की भगवत्ता की भक्ति की सभी वस्तुओं की स्थापना शब्द प्रमाण के आधार पर ही हो सकती है और शब्द प्रमाण कहते हैं आप्त तो बचन आपका तात्पर्य है यथार्थ कहने वाली जो वचन है उनका नाम शब्द प्रमाण है इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जी ने जब श्री महाप्रभु से विभिन्न प्रश्न किए तो महाप्रभु ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया यहां चार प्रश्नों की बात आई थी कल की कथा प्रसंग में मौसल नीला साठवी उनसठ और साठवी प्यार है तेईस ने परिच्छेद मौसल लीला आर कृष्ण अंतर्धान के्याख्या महशी हरण आदि सब माया मै व्याख्या सिखाए ये छे सुसिधांत है कृष्ण लीला के अंतर्गत चार प्रसंग ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति को संदेह होता है इन चार प्रसंगों के विषय में सनातन गोस्वामी जी ने संदेह प्रकट किए होंगे और श्रीमद महाप्रभु ने शास्त्र के आधार पर उनका समाधान किया पहला प्रसंग था कि यादवगण मदुरा पान करके आपस में लड़ करके समाप्त हुए यदि वे नृत्य पड़कर हैं और द्वारका लीला नित्य है तो द्वारका का नाश कैसे हुआ एक प्रश्न दूसरा प्रश्न था कृष्ण यदि परतत्व होकर के विराजमान है शास्त्र कह रहे हैं परतत्व हैं, तो कृष्ण की अंतर्धान लीला कैसे हुई कृष्ण का अंतर्धान श्री राम कृष्ण इन दोनों का अंतर्धान कैसे हुआ अन्य हमें और कृष्ण में जैसे हमारी लीला है ऐसे भगवान की लीला को भी देखने में ऐसी आ रही है तो उनको कैसे समाधान करेंगे तीसरा महशी हरण जो महशिगण है वे कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति रूप होकर के विराजमान हैं कृष्ण की रानिया और उनका कोई दूसरा हरण करके कैसे ले गया शिवभागत में एक प्रसंग आया कि जब अर्जुन अपने बंधुओं का संस्कार करके अंतिम संस्कार करके और कृष्ण की जो रानियां बची हुई थी उनको लेकर के जब आए तो रास्ते में ग्वालियाओं ने गोपों ने केवल लठिया के बल से अर्जुन को पराजित कर दिया और उन मह को हरण करके गोप ले गए इनमें गोपियों ने उन ने भी विरोध नहीं किया और वे भी गोपों के साथ में चले गई हाया ये क्या गड़बड़ ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है कि जो कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं उनको कोई दूसरा हरण कैसे कर सकता है और उनको वे के साथ में गोपों के साथ में कैसे राजे राजी चली और एक अन्य संदेह कृष्ण कृष्णदीता के विषय में था वो था केश अवतार कहीं पुराण में महाभारत में एक प्रसंग आया कि पृथ्वी के ऊपर जिस समय भार उत्पन्न हुआ उस समय सब लोग क्षीर समुद्र पर विष्णु भगवान के पास में गए क्षीरोदाही श्री विष्णु उनके पास में गए और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए प्रार्थना की उस समय भगवान ने अपने दो केश दिखाए और दो केश दिखा करके उनमें एक केश सफेद रंग का था और एक काले रंग का था और कहा कि जाओ और वो केश ही जब छोड़े करके छोड़े तो वे ही राम कृष्ण होकर के पृथ्वी के ऊपर अवतार हो गए तो क्या राम कृष्ण श्री विष्णु भगवान के क्षीरो के केश के अवतार हैं ये चार ऐसे प्रसंग थे जिनकी जिनका समाधान चाहिए था कल के कथा प्रसंग में कराए कि पहले ये चार जो थे इनमें मौसल लीला का समाधान कल के प्रसंग में कराए थे श्रीमंद महाप्रभु और उसमें ये बताया कि अवतार काल में देवता और नित्य पढ़कर ये मिल जाते हैं और ये तादात में प्राप्त करके अवतार धारण करते हैं अब जो मिले हैं तो उनको अलग अलग भी करना तो अलग अलग करने का एक तरीका है और वो तरीका ये है कि अलग करने के लिए केवल एक बहाना बना दिया गया कि यादवों के शाप के कारण ये यादव कुल ब्राह्मणों के शाप के कारण यादव को समाप्त हुआ और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्री जीव गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत देकर के की कंटकम कंटके नहीं द्वयम अपितु तो, तो जैसे कांटा गल जाता है तो एक कांटे से निकाल करके पहले कांटे को निकाल दिया जाता है और दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं एक तो भाव को दूर करने के लिए पहले यादवों को उत्पन्न किया फिर यादवों को भी निकाल करके फेंक दिया अब यादवों को निकाल करके फेंकने के लिए ये जो बात कही वो बात कह दी कि जैसे किसी जादूगर ने कोई जादू दिखाया हो और वो जादू के खेल के अंतर्गत ही अपने संपूर्ण कंपनी को भी आपस में लगा करके समाप्त कर दे अपने आप को भी योग समाधि में समाप्त कर दे और योग समाधि में समाप्त करके वह फिर पांच दिन बाद एक हफ्ते बाद राजा के पास में दूत भेजे कि महाराज हमको हमारा पुरस्कार दीजिए और हम मरे नहीं हैं हम सब राज खुशी खूब आनंद पूर्वक ऐसे ही जो लड़ रहे हैं और लड़ करके जो मर रहे हैं जिनका दाह संस्कार किया जा रहा है वे कौन हैं? बोले वे देवता हैं, जिनका रूप भले ही मिल गया हो यादवों जैसा नित्य परकर जैसा परंतु वे आपस में नहीं हैं, मरे हैं जो समाप्त हुए हैं वे समाप्त हुए हैं देवताओं की जो छवि थी वो समाप्त हुई देवताओं के भी उपाधि समाप्त हुई जो देवता थे वे जाकर के अपने अपने देवताओं में मिल गए अपने अपने लोकपालों में ही जाकर के वे मिल गए तो नित्य परकर से प्राकृतिक परकर को अलग करने के लिए एक खेल खेलना पड़ा और वो इंद्रजालमत लीला है अतः विश्वनाथ चकुर्थी जी ने और जीव गोस्वामी जी ने दोनों ने यह कहा कि ब्राह्मण शाप से लेकर के इंद्र अर्जुन के मोह तक की जो लीला है वह इंद्रजाल बत है जैसे एक जादूगर जादू में अपनी मृत्यु दिखा दे परंतु तो मृत्यु दिखा देगा तो कोई समाप्त हो नहीं हो जाएगा वो तो स्थित है केवल जादू में वो अपने छल के द्वारा अपनी मृत्यु दिखा रहा है ऐसे कृष्ण दूसरों को भ्रमित करने के लिए और मूल परकर से देवताओं के परकर को अलग हटाने के लिए देवताओं के परकरों को वापस देवताओं में मिलाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं तो ये प्रसंग कल स्थापित किया जा चुका था अब दूसरा प्रसंग ले रहे हैं श्री कृष्ण अंतर्धान श्री कृष्ण भी अब श्रीमद भागवत में जैसे प्रसंग आया है कृष्ण के अंतर्धान का कि कृष्ण उस समय आप अपनी दाहिनी जंघा के ऊपर बाया चरण रख करके बैठे हैं प्राय श्री कृष्ण बैठते हैं तो बाई जंघा के ऊपर दाहिना चरण रख करके बैठते हैं तो पलट के भी बैठ बैठ सकते हैं कभी इधर का चरण उधर उधर का उधर परंतु तो जहां पर किसी का एक शास्त्र की विधि है कि जहां मंगल में होता है वहां पर तो दाहिना चरण पहले रख के प्रवेश करते हैं जैसे ग्रह प्रवेश होता है मधु का तो उसमें दाहिना चरण पहले रखवाया जाता है फिर प्रवेश करते हैं परंतु तो सेना जब जाती है युद्ध करने के लिए तो शास्त्र का विधान है कि वहां पर बायां चरण पहले रखते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट हैं? <laughs> लेफ्ट पहले आता है <laughs> क्यों किसी का विनाश करने के लिए जाते रहे ये शास्त्री भी है ये उचित भी है तो कृष्ण को अपनी लीला का समाधान करना है इसलिए दाहिना चरण तो है स्थिर और बाया चरण जो है उसको दाहिने चरण के ऊपर श्री कृष्ण ने रखा है अब चरण रखा है तो धोती जो है वो धोती भी चरण के ऊपर आ रही है चरण बाहर निकला हुआ है और धोती नीचे थोड़ी लटक रही है इस तरह से लटक रही है धोती श्री कृष्ण की तो दूर से यदि कोई देखेगा तो वो ये देखेगा कि कोई स्वर्ण मृग है पीले रंग का कोई मृग है तो जरा व्याध ने उसे मृग समझ करके उसके ऊपर वो ही बांग मार दिया जो मूसल का अवशेष था घिसने से जो बच गया था और जैसे ही वो कृष्ण के पास में आया तो श्री कृष्ण को देख करके वो तो कांपने लगा बोलो महाराज ये मुझ पे गलती हो गई ये क्या हुआ भगवान कह रहे हैं कि अरे माँ जरे अरे जरा व्याध तू भयभीत मत हो यह मेरी इच्छा के द्वारा ही हुआ है जा तू इसी शरीर से स्वर्ग चला जा और श्री कृष्ण ने अपना अपने ऊपर बाढ़ चलाने वाले उस जरा ब्याध को जला जरा नाम के उस बहेलिया को सशरीर स्वर्ग भेज दिया तो यहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी दिख रही है ऊपर से देखने में बड़ा विरोधाभास दिख रहा है कि क्या जब जरा को सशरीर श्री कृष्ण स्वर्ग भेज सकते हैं तो क्या वे अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हैं परंतु एक लीला दिखाने है कि मुझे संसार की निगाह से अपने आप को छिपाना है अभी तक संसार में 125 वर्ष तक मैंने अपने शरीर को दिखाया अब प्रपंच गोचर अपने शरीर को नहीं कराना है इसलिए श्री कृष्ण जरा व्याज को तो भेज रहे हैं सशरीर स्वर्ग और अपने शरीर को नहीं बचा पाएंगे ये कैसे संभव है परंतु तो श्री कृष्ण में शरीर और शरीर इनका भेद है ही नहीं इसलिए शिवस्वामी ने जो पाठ ग्रहण किया श्रीमद्भागवत का वो एक श्लोक है लो, कि लोकाभ रामम स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारण या ज्ञया अधगध्वा धाम विशद स्वतम अकार प्रश्नेश करके अर्थ किया अगर अदग द्वा धाम विशत स्वतम धाम विषद स्वकम धाम अविशत स्वकम श्री कृष्ण ने अपने शरीर को योग की अग्नि में न जलाते हुए अदक ध्वा धाम माने अपने निज धाम में विश स्वकम निज धाम में प्रवेश किया एक योगी समाधि में अपनी उपाधि का त्याग करता है शरीर का त्याग करता है और योग की अग्नि में अपने शरीर को ज्यादा देता है क्योंकि उपाधि अलग है और शरीर अलग है परंतु भगवान ने शरीर और भगवान का आत्मा जीवात्मा भगवान का स्वरूप आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग नहीं है दोनों एक है इसलिए भगवान को अपने देह को जैसे अदक द्वा शब्द का प्रयोग किया गया वहां पर त्याग करने की या उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भगवान में देह-देही का ही नहीं शरीर और आत्मा का विभाग है नहीं हमारे शरी, हमारे शरीर में शरीर अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है इसलिए शरीर को जलाने की जरूरत पड़ती है परंतु तो भगवान के शरीर में भगवान और भगवान में कोई उनके देह में कोई अंतर है ही नहीं इसलिए उन्होंने अपने शरीर को बिना नष्ट किए हुए अर्थात शरीर के साथ ही अपने धाम में प्रवेश किया गोलोक में अप्रकट लीला में प्रवेश किया बिल्कुल स्पष्ट भगवान गए कहीं नहीं द्वारका में अभी तक प्रपंच के लोगों को जो भगवान दिख रहे थे देखते देखते भगवान का शरीर अंतर्धान हो गया शरीर सहित भगवान अंतर्धान हो गए तो अदग्ध्वाधाम विश स्वकम ये ही अर्थ सब विद्वानों ने ग्रहण किया सभी ने और शीला स्वामी ने भी यही पाठ मूलतः स्वीकार किया कि बिना शरीर को जलाए हुए ही योग की अग्नि में अपने आप को छिपाए हुए ही भगवान ने भाई योगी भी तो छिपा लेता है अपना शरीर परंतु तो योगी योग की अग्नि में अपने शरीर को जलाता है परंतु तो भगवान को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भगवत स्वरूप में देव उपाधि रूप है ही नहीं भगवत स्वरूप भगवत स्वरूप ही है इसलिए उसके साथ में ही भगवान बना श्री तृतीय स्कंध में बिदुर उद्धव संवाद में भी शिव उद्धव और आ, शिव बिदुर हाँ इन दोनों के संवाद में उद्धव बिदुर जी जिस समय ब्रदमावन में मिले उद्धव जी के साथ में और उद्धव जी जब कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं उस समय वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने भो जब आर भुवो भारम जब पृथ्वी के भार को मैंने दूर कर दिया है ऐसा मन में विचार किया तब भगवान ने स्वतंवा अपने शरीर से इस पृथ्वी को त्याग कर दिया भगवान ने स्वतन्वा भूम जहारो इस तरह से अर्थ किया अपने शरीर से पृथ्वी को त्याग किया इसका क्या अर्थ हुआ भ्रमित नहीं होना चाहिए व्याकरण शास्त्र की एक मर्यादा है इसको यूं समझ ले। व्याकरण शास्त्र की एक मर्यादा है कि उसमें उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है तृतीया विभक्ति स्वतनवा यह तृतीया विभक्ति तनु शब्द में आई है श्री कृष्ण ने अपने शरीर से पृथ्वी का त्याग किया तो तनवा दो तरह से आ सकता है श... कि भगवान ने शरीर के द्वारा पृथ्वी का त्याग किया अथवा शरीर के साथ पृथ्वी का त्याग किया तनवा माने शरीर के साथ तन्वा तनवा सहन जहारो शरीर के साथ पृथ्वी का त्याग किया यहां पर जो तृतीय विभक्ति आई है वो सहयोगे सह के योग में तृतीय विभक्ति आई है और ये उपपद कहलाएगी पर ये मुख्य नहीं है ये अर्थ प्रधान नहीं है शरीर के द्वारा कर्ता के अर्थ में तन्वा शब्द का प्रयोग है वहां सह के योग में सार्धम समम शाकम इनके योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग नहीं है जो के में तृतीय का प्रयोग लिया जाएगा तो महाअन हो जाएगा भगवत स्वरूप अनित्य हो जाएगा ऐसे समझ में नहीं आएगा एक दूसरा उदाहरण विश्व चक्रती जी ने दिया उससे समझ में आ जाएगा एक दिन विदुर जी को धुतराष्ट्र ने अपने पास में बुलाया और कहा भाई बिदुर तू बड़ा समझदार है और हमारा मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है हमारे राज्य का पांडव हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अपन अपनी स्टेटी बना ले अपनी युद्ध नीति अपन तैयार कर ले बिदुर बोले नाना राजेन्द्र मैं आपसे कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप ये उचित नहीं है पांडवों का भाग पांडवों को दे दीजिए ईमानदारी की बात आपको केयर टेकर बना करके यहां रखा गया था पांडव आप का राज्य के ऊपर अधिकार तत्वता नहीं है माना आप बड़े भाई हैं धसराष्ट्र हैं बड़े भाई उनके बाद में पांडु जो हैं वो दूसरे नंबर के बीच के भाई हैं पांडु और तीसरे भाई हैं विदुर धृतराष्ट्र पांडु ये तीन भाई हैं परंतु तो आपको राज्य का अधिकार मिला ही नहीं है कभी क्योंकि आप जन्मजात अंधे हैं इसलिए राज्य आपको नहीं मिला शुरू से ही आप राज्य से वंचित हैं आपको राज्य पर राज्य गद्दी के ऊपर बैठने का अधिकार है ही नहीं इसलिए आपको राज्य गद्दी पर नहीं बैठा करके पहले से ही आपके छोटे भाई पांडु उन पांडु को ही राज्य गद्दी के ऊपर बैठाया गया अब पांडु की स्थिति यह हुई कि पांडु ने के द्वारा गलती से एक बार किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े के ऊपर भूल से यह समझ करके कि यह हरण का जोड़ा है उन्होंने शब्द बेदी बाण चला दिया जैसे दशरथ ने चलाया था इसी तरह से शब्द भेदी बाण चला दिया और जब शब्द भेदी बाण चलाया तो ब्राह्मणी ने उस समय पांडु को यह शाप दिया था कि यदि तुम अपनी रानियों के पास में जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी रानियों ने इनको बचाया भी तो बचाने पर भी श्री कुंती के गुण अत्यंत श्रेष्ठ थे इसलिए पांडु जो हैं वे कहीं अपनी रानियों के निकट जब चले गए साप को जानते हुए भी तो उनको रोग तुरंत ही हो गया और वो रोग पांडु का रोग था मान पीलिया का रूप था और उस पीलिया के रोग में पांडु समाप्त हो गए तब नियोग के द्वारा फिर धर्मराज से युधिष्ठिर इंद्र से अर्जुन अश्विनी कुमार जो है उनके द्वारा नकुल सहदेव वायु के द्वारा भीम इनका जन्म हुआ क्यों तो आगे वंश बढ़ाना था इसलिए इनका जन्म हुआ परंतु पांडव मर गए परंतु कुंती के यहां पर ये पांच पुत्र भी उत्पन्न हो गए भले नियोग से ही उत्पन्न हुए पर नियोग के पुत्र को भी वही सारा अधिकार शास्त्र में दिया हुआ है जो कि मूल औरस पुत्र को होता है तो औरस पुत्र के समान ही इनको अधिकार की प्राप्ति हुई पद ये बहुत छोटे थे इसलिए केवल केयर टेकर के रूप में अंधे धुतराष्ट्र को राज्य गद्दी के ऊपर बैठा दिया गया परंतु जिसको एक बार कुर्सी मिल जाए फिर वो छोड़ता नहीं तो धसराष्ट्र की भी स्थिति ये हो गई कि धसराष्ट्र ने कुर्सी को चिपका लिया फैबिकोल की तरह से चिपक गई कुर्सी से और मैं छोड़ूंगा नहीं ये और मेरे बाद में भी गद्दी के ऊपर मैं अपने पुत्र दुर्योधन को बैठाऊंगा ये अत्यंत पुत्र स्नेह रहा और इसी पुत्र स्नेह के कारण पांडवों को इसने बाल्यकाल से ही मारना चाहा पंत पांडव किसी तरह से बच गए पांडव थोड़े से किशोर हुए तब ये कहा था कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध आ रहा है पांडु का और वहां तुम चले जाओ वाराणावत में और वाराणावत में वहां पर एक बड़ा सुंदर नया महल बनाया है जबकि वो महल बनाया गया था लाक्षाग्रह उस लाक्षा ग्रह में तुम जाओ और वहां पर तुम रहो और वहां पर कोई यज्ञ वगैरह करो वो ग्रह लाक्षा ऐसा कि जिसमें एक चिन्हगारी आए तो भड़क उठे जल जाए परंतु शिव बिंदु ने बड़ी चतुराई से उस समय उल्टी सुरंग खुलवाई और वो सुरंग ठीक जाकर के पांडवों के शैया भवन में जाकर के बचे खुली और विदुर ने जिस समय वहां पर संकेत के माध्यम से श्री पांडवों से पैशाची भाषा में कहीं ये कहला दिया कि अपने प्राणों को बचाओ यह संकेत कर दिया और किसी चूहे को बोरी के भीतर बंद करके चावल की बोरी में और जैसे चूहे को देखा चूहा निकला और वो फट से निकल करके जिस रास्ते से भागा उसी रास्ते से पांडव भी बच करके निकले कि जब जहाज डूबने वाला है तो सबसे पहले चूहे भागते ये एक संकेत भी विदुर ने बड़ी चतुराई के साथ में पांडवों को दे दिया और पांडव निकल गए और पांडव विचरण करते रहे इस बीच में पांडवों को गांधी धनुष भी मिल गया साथ सारी चीजें मिल गई उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया और उन्होंने नाग जाति के ऊपर विजय प्राप्त की तक्षक के ऊपर भी विजय प्राप्त की जो खंडव बन था उस खंडव बन को इंद्र को प्रदान किया और वहां पर पांडव जो है उन वे अंत में जाकर के प्रकट हुए ये द्रौपदी के स्वयंवर और अर्जुन ने मत्स्य भेदन कर कर लिया तब ये पता लगा कि अरे ये तो पांडव है तो नाक कटवा करके धूतराष्ट्र को पांडवों को भुलवाना पड़ा धूतराष्ट्र जिस समय पांडव आए ध्रोपदी के साथ में विवाह हो गया था पांचों पांडव जिस समय आए उस समय पांडवों को अपने पास में रखा अब सारी प्रजा की यह इच्छा कि ठीक है पांडव अब समर्थ हो गए हैं पांडव बहुत अच्छे हैं प्रजा पांडवों को ही चाहती थी राजा के रूप में युद्धिष्ठ को राजा के रूप में चाहती थी और उस समय प्रजा में भी दो तरह के भाग हो गए कुछ लोग थे जो कि युद्धिष्ठ को राजा देखना चाहते थे कुछ थे जो कि दुर्योधन को राजा देखना चाहते थे दुर्योधन भी था नीति में बड़ा कुशल प्रजा उसके साथ राज्य में बड़ी कुशल थी परन्तु अधर्म में प्रवृत्ति थी क्लेश वाला कलह और महाभारत में दुर्योधन को कलह का प्रतीक माना गया प्रतीकु का प्रतीक माना गया दुर्योधन का अवतार है तो कलयुग का अवतार होने के कारण कलह और सदा से गलत गलत रास्ता ही अपना रहा था किसी तरह से पांडवों को अपने रास्ते से निकाल देना चाहता था पांडवों ने फिर ये कहा हमको कि हमको केवल पांच गाम दे दो हमको आधा भाग दे दो पंत तो जब ये हा कि भाई इनको आजीबिका के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा तब एक वो स्थान दे दिया जो स्थान किसी काम में नहीं था घंघो जंगल था जहां सर्प थे जहां पर नाग जाति कहीं रहती थी उस नाग जाति के स्थान पर इनको भेज दिया पांडव पांडवों ने खंड बन को उस समय इंद्र ने इंद्र का बन था और इंद्र एक बार मरुत राजा ने इतना भारी यज्ञ किया और इतना घी यज्ञ में एक क्रिया होती है उसको कहते हैं संगश्राव हवन माने घी की धार डाल दी जाती है तो वो संगश्राव हवन में इतना घी पिलाया था अग्नि को कि अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया अग्नि ने जलाना बंद कर दिया तो यह कहा गया कि यदि अग्नि देवता इनको खांडव बन जलाने के लिए मिल जाए तो अग्नि का अजीर्ण दूर हो जाएगा परंतु तो खांडव बन है इंद्र का बन इसलिए जब जब भी अग्नि जलाने के लिए आए तब तक इंद्र वर्षा कर दे और अग्नि बुझ जाए मंदाग्नि हो गई है अग्नि को उस समय अग्नि श्री अर्जुन की शरण आई और श्री कृष्ण ने उस समय अग्निबाण बाण शिव जी ने इनको गांधी धनुष दिया और अग्निबाण दिया श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र सहायता करने के लिए प्रस्तुत किया और उसके कारण जब इंद्र बरसाने लगा तो अग्निबाण से अर्जुन ने वर्षा को सुखा दिया और कहा जलाओ और मैं अग्नि देता हूं तो अग्निबान छोड़ा और अग्निबान ने खांडव को जलाया खांडव से दो व्यक्ति निकल करके भागे और इन्होंने अर्जुन की शरण ले ली एक तो तक्षक और एक मैं दी थी और उसने कहा मेरी रक्षा करो रक्षा करो श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा मैं देती से कि भाई तुम बहुत बड़े इंजीनियर हो प्लानर हो तुम हमारे नगर की प्लानिंग करो और एक ऐसी सभा मंडप हमको बना करके दो जिसमें जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाए और उस समय नगर की दिल्ली की रचना की और दिल्ली में जो सभा मंडप है वो सभा मंडप ऐसा दिया जिसमें जल में स्थल स्थल में जल की भ्रांति हो जाए ऐसा इल्यूजन पैदा हो जाए जहां पर भ्रम पैदा हो जाए ऐसा बनाया, बनायाद और राजस्व यज्ञ अंत में पांडवों ने धूमधाम से किया और राजस्व यज्ञ जो कर लेता है वो दिग्विजयी होता है इसलिए उसको चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त होता है तो चक्रवर्ती राजा के पद को प्राप्त करके विराजमान चक्रवर्ती जैसा इनको आदर प्रदान हुआ मुख्य राजा के रूप में परंतु तो उसमें यज्ञ में ही एक नुकसान यह हो गया कि घर आए हुए अतिथि दुर्योधन का द्रौपदी के द्वारा अपमान हो गया दुर्योधन को जल में स्थल स्थल में जल की भ्रांति हो गई और द्रौपदी ताली बजा रही है कि अरे ये का, क्या बाप के गुण बेटा में भी आगे क्या ये भी अंधाई हुआ है क्या ऐसे मजाक सी कर दी और उस समय अपने भाइयों के साथ में दुर्योधन एकदम रूठ कर के चला गया और इसने आकर के पिता से कहा कि नहीं मैं बदला लूंगा द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है मैं द्रोपदी से ही बदला लेना चाहता हूँ और फिर दूत सभा का आयोजन हुआ और जुआ में पांडव हार गए पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ अब अज्ञातवास के समाप्ति का जिस समय दिन आया है उसके आज एक दो दिन पहले समाप्ति वाले दिन की बात उस दिन ये विराट राजा के यहां पर सब अज्ञातवास में रह रहे थे विराट नगर जो है वो जयपुर के पास में ही अभी भी एक गांव है विराट नाम करके राजस्थान में तो विराट जो है वो विराट राजा, राजा के यहां पर ये निवास कर रहे थे विराट राजा के ऊपर सुशर्मा नाम करके एक शत्रु राजा था उसने आक्रमण कर दिया था परंतु तो अर्जुन ने उस समय विराट राजा के उस सुशर्मा को मार दिया और विराट राजा का एक सेनापति था उस सेनापति को भीम ने मार दिया राजा की जो गाय थी उनको हरण करके चोर ले जा रहे थे चोर नहीं थे कौरव गण उनका सहायता कर रहे थे हरण करके ले जा रहे थे परंतु तो भीम ने जब उन गायों को बचा लिया तो उनकी रक्षा करने के लिए विराट राजा की रक्षा करने के, के को दंड देने के लिए और चोरों की ओर से कहीं सहायता करने के लिए कौरव भी आए और कौरवों ने उस दिन अर्जुन को पकड़ लिया अर्जुन प्रकट हो गए कौरव बोले हमको हम युद्ध करने थोड़ी आए हैं हम तो केवल अर्जुन को पहचानने के लिए आए हैं और आज आखिरी दिन आखिरी मोमेंट में हमने अर्जुन को पकड़ लिया है इसे अब पांडवों को वापस बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना चाहिए ऋषियों से पूछा गया ऋषि बोले नहीं नहीं ये बारह वर्ष का जो समय है तत्वत पांडवों ने तेरह वर्ष पांच महीना कुछ दिन व्यतीत कर लिए हैं इसलिए पांडवों ने शर्त पहले ही पूरी कर ली है इसलिए अब ये दोबारा जो पांडवों के ऊपर थोपा जा रहा है कि दोबारा 12 वर्ष के लिए तुम बंद में जाओ ये उचित नहीं ने भी कहा कि नहीं नहीं उचित नहीं है दुर्योधन बोला ना शर्त तो शर्त है और हमने आखिरी दिन पांडवों को पकड़ ही लिया है अब इस बात को लेकर के कहीं विवाद शुरू हो गया ये नया विवाद का विषय डिबेट का विषय बन गया कि पांडवों ने शर्त पूरी की है या नहीं की है गणना की दृष्टि से देखा जाए तो गणना की दृष्टि से सौर चक्र की दृष्टि से तो पांडवों ने पूरा कर लिया था पांडव नक्षत्रों की दृष्टि से अभी पांडव कहीं आखिरी दिन में पकड़े गए तो दो तरह से गणना होती है एक सौर दृष्टि से एक चंद्रमा की दृष्टि से तो चंद्रमा की दृष्टि से तो चंद्रमा तो आगे पीछे हो जाता है नक्षत्र भी आगे पीछे हो जाते हैं तो जो अधिक का महीना आता है वो अधिक के महीने की वजह से लौंग का जो महीना आता है हर ढाई वर्ष से कुछ अधिक होने पर जो एक महीना बढ़ जाता है और सौर की सूर्य की गति और चंद्रमा की गति इन दोनों को मिलाने के लिए एक महीना ऐसा होता है जिसमें कोई संक्रांति नहीं होती है इसलिए एक महीना उसके हिसाब से बढ़ जाता है तो इस दृष्टि से अब ये एक विवाद हो गया कि नहीं उसको माना जाए संक्रांति के और बीच में जो इस समय में जो अधिक के महीने आए हैं उन अधिक के महीनों को यदि गिना जाए तो पांडवों को स्थान नहीं मिलना चाहिए श्री कृष्ण दूत बन करके गए परंतु कृष्ण का वो जो मिशन है वो सफल नहीं हुआ कृष्ण चाहते ही नहीं थे तत्व ते तो चाहते थे कि कौरवों का नाश हो इसलिए कृष्ण नराश होकर के लौटाए दुर्योधन की मेवाते आगे विदुर के यहां पर रहे लौट करके चले आए महाभारत के युद्ध की अब तैयारी होने लगी अब महाभारत के युद्ध की जब तैयारी हुई तो विदुर को धूतराष्ट्र ने बुलाया कि भाई 10-15 दिन में युद्ध प्रारंभ होने वाला है इस समय बहुत तैयारी चल रही है हमको क्या क्या तैयारी करनी है विदुर ने खूब समझाया कि दादा अच्छी बात नहीं है ये युद्ध मत करो समय युद्ध करना एक अच्छी बात नहीं है ये युद्ध का समय नहीं है इस समय युद्ध करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बड़ा नुकसान होगा और आप पांडवों को इतना हल्का मत दो वहां पर अर्जुन सजी का धनुधर है भीमसेन देश जैसा गदाको धारण करने वाला है युधिष्ठिर जैसे बड़े नीतिज्ञ राजा हैं बड़े कुशल लोग वहां पर विराजमान हैं कौरवों के पांडवों के पास में भी दुर्योधन बोला अरे क्या बात करता है पांच पांडवों की बात करता है मेरे भी सौ बेटा हैं धुर्रे ओर देंगे मेरे बेटाओं से कोई जीत नहीं सकता है ऐसे बात निरंतर निरंतर चल रही है दोनों के बीच उस समय विश्राष्ट्र विदुर से बोला कि भाई सब ठीक है माना आपके पास में शक्ति भी ज्यादा है परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीते जाते हैं युद्ध कहीं नीति से भी जीते जाते हैं बुद्धि से जीते जाते हैं ट्रिक से जीते जाते हैं उनके पास में कृष्ण सरी का एक सलाह देने वाला है बोल कृष्ण तो युद्ध नहीं करेगा बिल कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्या सलाह तो लेगा ना और उसकी सलाह पांडव बिल्कुल मानते हैं धर्म के ऊपर है इसलिए तुम युद्ध में जीत नहीं सकोगे मैं सच कह रहा हूं हो गया। बोले, मैं तो तैयार हूं परंतु नहीं ये मेरा बेटा नहीं मान रहा है बोले बेटा नहीं मान रहा है तो एक काम करो बेटा को यहां से निकाल दो घर से इस बात को धूतराष्ट्र कि इस इस बात को विदुर की इस बात को कहीं ध्रुतराष्ट सु, दुर्योधन सुन रहा था ये बाहर निकल आया और इसने कहा कि इस दासी के पुत्र को किसने घर में घुसा लिया जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे हमारे पकड़ो पर पल रहा है और हमारे बाप को हमारे विरुद्ध ही भड़का रहा है अरे कोई है इसको बदलो पकड़ो तो सही बिदुर बोले भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है बेटा मैं तेरा चाचा हूं तुम मेरे घंटू पे लगता है अभी अपने आपको इतना बड़ा मत समझ हम जा रहे हैं। हम नहीं रहते हैं तेरे पास तो ऐसा कहकर के चाचा जी निकले अब यहां से एक बात जो संक जो कहना चाह रहे थे ये इतनी बड़ी जो कहानी कही उसका एक जो मूल बात है वो मूल बात यहां पर आती है कि बिदुर ने अपने हाथ से धनुष को दुर्योधन की देहरी के ऊपर रखा और चले आए। अब यहां पे बताओ धनुष का त्याग किया कि हाथ का त्याग किया बिदुर ने अपने हाथ से अपने धनुष को दुर्योधन की देहरी पर त्याग किया हाथ का त्याग है कि धनुष का त्याग है हाथ का त्याग नहीं है धनुष का ही त्याग है ऐसे ही लोकाभिराम स्वतम धारणाध्यान मंगलम श्री कृष्ण ने यह हर धुबो भारम जिस अपने देह से पृथ्वी के भार को दूर किया था उस देह के द्वारा पृथ्वी का त्याग किया है हाथ का त्याग नहीं किया है जैसे विदुर के द्वारा धनुष रखने पर हाथ का त्याग नहीं है धनुष का त्याग है ऐसे कृष्ण के द्वारा अपने शरीर का त्याग नहीं है कृष्ण के द्वारा पृथ्वी का त्याग है बिंदु धनुष का त्याग कर रहे हैं हाथ का त्याग नहीं कर रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण भी पृथ्वी का त्याग कर रहे हैं अपने देह का त्याग नहीं कर रहे हैं तो शरीर के द्वारा पृथ्वी का त्याग है शरीर करता है सहयोग जो सहयोगे है चाप्रधान है अप्रधानकर्ता के रूप में यहां पर तृतीय विभक्ति आई है वो सहसाकम सार्धम इसके योग में उपपद विभक्ति के रूप में तृतीया नहीं आई है तो तंदा अपने शरीर के द्वारा पृथ्वी का त्याग किया इसका तात्पर्य है शरीर का त्याग नहीं है पृथ्वी का त्याग है जैसे बिदुर के द्वारा धनुष का त्याग है बिदुर के द्वारा हाथ का त्याग नहीं तो श्री कृष्ण ने अपना त्याग किया माने कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया अर्थात पृथ्वी पर अपने आप को दिखाना कृष्ण ने बंद कर दिया तीन तरह से दृष्टान दिए के अंतर्धाम होने में एक दृष्टान था लोकाभिरा स्वतंत्र धारणा ध्यान मंगलम योग धारणिया धाम विषस्व श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बिना जलाए अपने धाम में प्रवेश किया जबकि एक योगी समाधि में शरीर का त्याग करके जला करके वह फिर ब्रह्मलीन होता है एक श्लोक दूसरा श्लोक है कि यह हर भूमो भारम जिस शरीर से श्री कृष्ण ने पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण किया उसी शरीर से पृथ्वी का त्याग किया शरीर का त्याग नहीं किया जैसे बिदुल ने धनुष का त्याग किया हाथ का त्याग नहीं किया ऐसे कृष्ण ने अपने शरीर से पृथ्वी का त्याग किया है शरीर भगत स्वरूप में दे देही का विवाह नहीं है ये दूसरा श्लोक अब तीसरा एक श्लोक है कि आपने एक ड्रामा देखा होगा उसको कहते हैं मोनो एक्टिंग एक आप जो मोनो एक्टिंग होती है उसमें केवल एक ही पात्र होता है वो कभी राजा बन जाएगा कभी द्वारपाल बन जाएगा कभी शत्रु बन जाएगा कभी कोई रानी बन जाएगा कभी कोई राजकुमारी बन जाएगा वो अकेला जो पात्र है मोनो एक्टिंग वाला जो एक आधने कर रहा है वो जैसे कभी फिर लज्जा दिखाते हुए जैसे व्यक्ति हो जाएगा तो जैसे एक पात्र केवल अपनी मुख्य भंगिमाओं के द्वारा ही कभी लज्जा का भाव कभी क्रोध का भाव कभी भिसमय का भाव जैसे दिखाता है कोई दूसरा पात्र नहीं है ऐसे श्री कृष्ण ने केवल भाव का त्याग किया तनु का अर्थ है भाव कृष्ण ने भाव का त्याग किया अर्थात मुझे पृथ्वी का भार उतारना है इस भाव को कृष्ण ने त्याग किया स्वरूप का त्याग कृष्ण ने नहीं किया तो जैसे एक मोनो एक्टिंग करने वाला यथा मत्स्या रूपे कभी मछली का आकार दिखाता है कभी झंझावात का आकार दिखाता है।, कि आ रही है कभी शेर का आकार दिखाता है कभी मगर का आकार दिखाता है तो वो एक्टिंग में ही जैसे विभिन्न अभिनय दिखाता है।, है एक ही पात्र मोनो एक्टिंग कर रहा है एक अन्य कर रहा है परंतु कभी मछली बन जाता है कभी शेर बन जाता है कभी छोटा सा बटु ब्राह्मण ऐसे श्री कृष्ण भी न जाने कितने अवतार मत्स्य वराह इन सबों को धारण करते हैं और जैसे एक मोनो एक्टर अपने भाव का त्याग करके दूसरे भाव को तुरंत ही ग्रहण कर लेता है इसी तरह से श्री कृष्ण ने पहले भाव ग्रहण कर रखा था कि मैंने मुझे पृथ्वी के दुष्टों को मारना है इस भाव का त्याग कर दिया एक चौथा दृष्टांत श्री कृष्ण के देव त्याग में कृष्ण के अंतर्ध्यान होने में देव त्याग का जो संदेह श्री कृष्ण के विषय में किया गया उसका कि जैसे कांटे से काटा गड़ा दूसरा बबुल का कांटा तोड़ा और उससे पहले कांटे को निकाला और जब पहला कांटा कुछ ऊंचा आ गया उसमें दांत से उसको पकड़ करके बाइट बाइट जो है वो बाइट से पकड़ और जैसे कांटे को निकाला या नाखून के जो नौ हैं उनसे उस कांटे को पकड़ करके चिमटी से पकड़ करके कांटे से पकड़ करके कांटे से निकाल करके जब दूसरा कांटा निकल आया तो दोनों ही कांटों को फेंक दिया जाता है। वह कंटकन कंटके नहीं वो कांटे को कांटे से निकाल करके फेंक दिया जाता है इसी प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे पृथ्वी का भार दूर करना है पृथ्वी पर असुर रूपी कांटे हैं इन कांटों को निकाल करके फिर पृथ्वी का उद्धार करना है इस क्रिया का भी त्याग कर दिया तो वहां देह त्याग करना क्या है देह त्याग करने का तात्पर्य है भाव का त्याग करना तो ये चार दृष्टान दिए इसी को प्रमाण कर रहे हैं एक दूसरे बात के द्वारा कि भाव का नाम ही देह है जैसे सृष्टि प्रकरण में तृतीय स्कंध में आया चतुर्थ स्कंध में आया कि ब्रह्मा ने सृष्टि की फिर इस भाव का त्याग कर दिया ब्रह्मा ने उस देह का त्याग किया मून में आया देह का त्याग कर दिया परंतु ब्रह्मा क्या देह का त्याग करेंगे क्या ब्रह्मा देह का त्याग करेंगे तो प्रदय हो आएगी तो ब्रह्मा केवल ब्रह्मा ने तमोग के द्वारा या अपने बल शक्ति के द्वारा ब्रह्मा ने असुर को उत्पन्न किया उस भाव का त्याग कर दिया जो त्याग किया वही संध्या हो गई संध्या को देखकर के देवता दैत्य संध्या के ऊपर मोहित हुए ब्रह्मा ने उस समय इनको भगा दिया वे देवता वे, वे दैत्य ब्रह्मा को देखकर के ब्रह्मा की ओर ही उन्मुख हुए फिर ब्रह्मा के अपने तेज के सामने ये दैित डे भाग तो सृष्टि प्रकरण में हर जगह चतुर्थ में वर्णन किया गया कि ब्रह्मा ने देह का त्याग किया देह का त्याग किया परंतु देह का त्याग नहीं है केवल भाव का त्याग है असुरों को उत्पन्न किया इस भाव का त्याग किया अक्षराओं को उत्पन्न किया इस भाव का त्याग किया गंधर्वों को, को उत्पन्न किया अपनी नृत्य संगीत विद्या से इस भाव का त्याग किया वहां भाव को ही देह कहा गया इसी प्रकार कृष्ण के द्वारा ताम तनु कृष्ण ने वो शरीर छोड़ा शरीर छोड़ने का तात्पर्य है स्पष्ट रूप से शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है तनु ताम तनु तनु शब्द का प्रयोग किया गया परंतु तनु का शब्द अर्थ शरीर नहीं है तनु का अर्थ है, है भाव केवल भाव मात्र का, का कृष्ण त्याग करते इस प्रकार चार पांच जो दृष्टांत हैं उन दृष्टान्तों में कहीं भ्रम हो जाता है परंतु उन दृष्टानों को की व्याख्या वैष्णव आचार्य ने जो की बड़ी स्पष्ट व्याख्या तो फिर से दोहरा दें श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की लीला में पहला है योग धारण या अधगधवा धाम विष स्व एक, एक दृष्टान कृष्ण ने अपना शरीर ही त्याग कर दिया होता तो धारणा ध्यान मंगलम फिर योगी किसका ध्यान करती हैं भाई योगी तो आज भी तो ध्यान करते हैं ठाकुर के स्वरूप का ही यदि भगवान का स्वरूप नित्य नहीं होता तो उसका कैसे ध्यान किया जाता जो वस्तु तो असिद्ध है उसका ध्यान कभी भी नहीं किया जा सकता है तो एक प्रमाण एक श्लोक हुआ योकाधराम स्वतम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्ञा अधग द्वा धाम विशस्वकम के भगवान का स्वरूप आज भी धारणा ध्यान में मंगल देने वाला है और समाधि लगाने वाला है समाधि लगाने में उसी स्वरूप का ध्यान किया जाएगा यदि वो स्वरूप त्याग कर दिया होता और नष्ट कर दिया गया होता जला दिया गया होता हाय हाँ, कैसे कहें मुंह से निकलता है परंतु जैसे उस शरीर को इस तरह से कहीं कुछ अन्यथा किया गया होता तो योग धारणा कैसे की जाती आज भी धारणा की जा सकती है इससे सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण स्वरूप नित्य और उस स्वरूप को जो की अग्नि में न जलाते हुए श्री कृष्ण अपने धाम को पधारे गोलोक धाम को पधारे शरीर सहित गोलोक धाम को पधारे एक अर्थ दूसरा अर्थ भगवान ने शरीर से पृथ्वी का त्याग किया इसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया जैसे बिदुल ने हाथ से धनुष का त्याग किया हाथ का त्याग नहीं है ऐसे ही श्री कृष्ण अपने शरीर से ये पांच भौतिक जो प्र... पृथ्वी है उस पृथ्वी का त्याग कर रहे हैं अपने शरीर का त्याग नहीं कर रहे दूसरा दृष्टांत तीसरा दृष्टांत दिया कि जैसे मोनो एक्टर एकाग्रय करने वाला या नर्तक नृत्य करते समय कभी समुद्र की लहर आ रही है कभी झंझाव जन करते हुए वायु चल रही है कभी कोई तितली कूद रही है कभी कोई शेर धहा रहा है उसकी अभिनय करता है परंतु वो अपने शरीर का त्याग नहीं करता है अभिनय करता है अभिनय का त्याग कर देता है इसी प्रकार श्री कृष्ण ने विभिन्न भावों को धारण किया और उन विभिन्न भावों का त्याग किया शरीर का त्याग नहीं चौथा दृष्टांत श्री कृष्ण के नित्यता में वो ये कि जैसे कांटा गड़ा दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाला गया और निकालने के बाद में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार एक कांटे के समान था उस कांटे को निकाल करके श्री कृष्ण ने उस दूसरे कांटे रूपी भारू को भी त्याग कर दिया तो भाव का त्याग है और इस भाव के त्याग का प्रमाण है ब्रह्मा जी के द्वारा अपने शरीरों का त्याग करना तत्व ब्रह्मा के द्वारा शरीर का त्याग नहीं किया गया है ब्रह्मा के द्वारा भाव का त्याग किया गया है उन्होंने अज्ञान उसके द्वारा दैत्यों को प्रकट किया वही संध्या हो गई फिर ब्रह्मा ने उस भाव का त्याग किया तो वो त्याग करने पर वो संध्या हो गई तो यहां भाव का त्याग है शरीर का त्याग नहीं है क्योंकि शरीर का त्याग होगा तो प्रलय हो जाएगा फिर एक ये बात ये कही गई कि धारणा ध्यान मंगलम योगी आज भी उनका ध्यान करते हैं इसलिए श्री कृष्ण का शरीर ही नहीं होता तो फिर ध्यान कैसे किया जाएगा कृष्ण के शरीर का कभी भी त्याग है ही नहीं कृष्ण के शरीर जो है उसका कभी भी त्याग नहीं ये पर सत्य हो करके ये निरंतर निरंतर यहां पर जो बात है वो कही गई भगवत स्वरूप उनमें देह देही कभी विभाग है ही नहीं क्योंकि उपद विभक्ति से सह के योग में आने वाली तृतीया की जगह कर्ता रूप में जो तृतीया है कर्त कर्म कृति ये जो में होती है वो में होती जो कर्ता जो है वो कर्ता के अर्थ में जो में होती है वो में होती जहां प्रयुक्त की गई है शरीर के शरीर कर्ता है शरीर शरीरकर्ता ने पृथ्वी का कहीं त्याग किया है भगवत स्वरूप में भाव मात्र का त्याग है उनमें देह का त्याग नहीं है आज भी भगवत स्वरूप का दर्शन निरंतर निरंतर विराजमान है तो ये चार पांच दृष्टांत दे करके योग की धारणा है और आज भी धारणा की जाती है नंबर दो भगवान ने अपने योगी अपने शरीर को जलाता है भगवान ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म नहीं किया फिर शरीर के द्वारा पृथ्वी का त्याग है शरीर का त्याग नहीं है जैसे विदुर के द्वारा धनुष का त्याग है हाथ का त्याग नहीं है विदुर ने हाथ से धनुष का त्याग किया हाथ का त्याग नहीं है धनुष का त्याग जैसे ब्रह्मा अपने शरीर का त्याग करते हैं माने भाव का त्याग करते हैं ऐसे श्री कृष्ण ने त्याग किया चौथा दृष्टांत पांचवा दृष्टांत जैसे कांटे से कांटे को निकाल करके दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार दूर करना है इस भावना मात्र का त्याग किया अर्थात मैंने पृथ्वी के भार को उतार दिया ये संतोष उन्होंने अपने हृदय में धारण किया और दोनों ही काटों को निकाल दिया पृथ्वी का आ, कंटक भी दूर किए रूपी और इस भावना का भी उन्होंने त्याग किया और छठा एक दृष्टान दिया कि जैसे एक मोनो एक्टर एकाग्रय करने वाला विभिन्न भावों को धारण करता है और भाव भावों का त्याग करता है ऐसे श्री कृष्ण विभिन्न भावों को ग्रहण करते हैं और उन भावों का त्याग करते हैं इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु ने छह छह दृष्टान्त मूल से दे करके अपनी मन मन से कोई बात नहीं श्रीमद् भागवत में जो अक्षर हैं उन अक्षरों के दृष्टांत दे करके ये दिखाया कि श्री कृष्ण उनमें देह देही का विभाग है नहीं ये रही कृष्ण की बात अब बलदाव जी की बात इसी प्रसंग श्री बलदेव समाधि में विराजमान हुए और समाधि में विराजमान होते हुए ही समुद्र की एक लहर आती है और किनारे पर श्री बलदेव बैठे हैं और अंतर्धान लो गायत्र वहां पर भी देह त्याग नहीं देह नहीं और ये एक सामान्य सिद्धांत है कि यदि कोई जीव कोटि का है तो उसके देह मिलेंगे और जो नित्य कोटि का व्यक्ति है नित्य कोटि का जो पदार्थ है उसके देह नहीं मिलते श्रीमंद महाप्रभु को एक काल में तीन जगह लोग वालों ने अंतर्धान होते हुए देखा किसी ने टोटा गोपीनाथ में जनघा में समाप्त समाते हुए देखा उसी काल में किसी ने समुद्र में श्रीमंद महाप्रभु को अंतर्धान होते हुए देखा और किसी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में अंतर्धान होते पीछे कुछ नहीं मिला नित्यानंद प्रभु के विषय में भी यही प्रसिद्ध है और अद्वैताचार्य के विषय में भी कि संकीर्तन करते करते अंतर्धान पीछे कुछ मिला नहीं तो जो भगवत स्वरूप है उनकी श्री राम अपने सब अयोध्या वासियों को संग में लेकर के फुर उड़ गए विमान में बैठा करके चल पीछे कुछ नहीं मिला कोई रेमिटेंस नहीं है कोई पीछे बचा हुआ कोई अंश नहीं तो जो अनादि पदार्थ है शास्त्र उनके पीछे कहीं कोई अंश नहीं दिखता है और ये इस बात का प्रमाण है कि वस्तु नित्य बोल हरिलाल की जय ये महाप्रभु ने बहुत सुंदर तार्किक प्रकार से श्रीमन कृष्ण की लीला भगवत स्वरूप उसकी दिव्यता और असुर व्यामोह लीला उसका निरूपण किया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राभा रमन हरि गोविंद जय जय राभा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि मो जय जय